अग्निजवाला लेखक मनोज पांडे मैं तीन ही सभी ऐश्वर्यों का पर ऐश्वर्य रूप परम धन हूँ और तीन मग्न श्री पोषण दशमलव तीन जैसा कि परमेश्वर ने हम सबको बताया कि वह परम अग्नि रूप पुरुष रूप कल्याण का कारक है दूसरे मंत्र में कहा कि वह सभी हमारे ऋषियों का पूर्वज है इस मंत्र में प्रभु परमेश्वर उपदेश करके कह रहे है की मैं सबसे बड़ा धन हूँ ये धन परमेश्वर का प्राप्त करने के लिए भी तीन मार्ग है पहला मार्ग है अपने अंदर इस ऊर्जा मय अग्नि को संचय करो दूसरा इस संचय ऊर्जा मय शक्ति का सदुपयोग करके अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस ऊर्जा को खर्च करके धनार्जन ये भौतिक अग्नि नाम के वस्तु वही सबसे बड़ा धनार्जन का प्रमुख स्रोत है इसके स्तुति स्थान अर्थात साधना के द्वारा इसका सही उपयोग पालन पोषण का परम साधन करके अपने दिन रात के जीवन को सुखमय ऐश्वर्यशाली या व्यता पूर्वक अपनी चुनौतियों का समाधान करो ये मंत्र बहुत ही गुण और दिव्य अलौकिक ज्ञान का उपदेश कर रहा है इसमें मुख्यतः कई बातें हैं पहली बात है कि ये अग्नि एक शक्ति है दूसरी बात इसका उपयोग तरह तरह से करके अपना पालन पोषण करते हुए अपने जीवन के हर दिन और रात के साथ उन्नति और वृद्धि को उपलब्ध हो परमात्मा के द्वारा साधक परम धन को उपलब्ध करता है ये परम धन सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है जिसे विद्या धन या ज्ञान कहते हैं और इसी धन का उपयोग करके साधक स्वयं भौतिक धन संपन्न करता है जिस धन के द्वारा ही उसका हर प्रकार से पालन पोषण होता है और वह साधक अपने जीवन के प्रत्येक दिन रात में नए नए शिखरों को चढ़ता है जिससे उसका नाम प्रसिद्धि प्रतिष्ठाश संसार में निरंतर वृद्धि होती है जिससे वह साधक बहुत अधिक बलवान शक्तिशाली बनता है हर तरफ उसकी चर्चा और उसके ही प्रशनष होते हैं इस मंत्र के उपदेश को और विस्तार से समझने के लिए हमें इसको और गहराई से चिंतन करना होगा जब कोई व्यक्ति इस जगत में जन्म लेता है तो जरूरी नहीं है कि वह जन्म से ही सर्वगुण गुण सम्पन्न हो यद्यपि उसको स्वयं को सर्वगुण सम्पन्न बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पता है ये मंत्र और इसका उपदेश प्रारंभ में ही विद्यार्थी को दिया जा रहा है की वह अपने अंदर विद्य मानात्मा रूप अग्नि को जाने और उसकी साधना के द्वारा उसके ज्ञान के द्वारा स्वयं को समर्थवान बनाने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा वे कर निरंतर संचय करके ब्रह्मचर्य के द्वारा ही अपने मन बुद्धि चित्र और अहंकार का पूर्ण हर प्रकार से विकास करे जीवन संग्राम को लड़ने के लिए यदि वह विद्यार्थी इसका सही उपयोग करता है तो वह विद्यार्थी आगे चलकर अपने गृहस्थ जीवन में उसको धन समत्पन्न होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है समाज के सनंदर में यदि देखे तो इस संसार के हर क्षेत्र में हमसे पहले एक से बढ़कर एक विद्वान पहले से विद्यमान है यदि हमें कुछ इस संसार में अपने जीव को पार्जन के लिए करना है तो हमें उनसे हटकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग और ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नए संसाधनों का और और नए मार्गों का खोज करना होगा क्योंकि ये संसार निरंतर गति कर रहा है इसमें रोज रोज नई नई खोजे और आविष्कार हो रहे है इनको हमें जानने के लिए इनका अध्ययन करना होगा और वह सब भी एक निश्चित समय में जिस ज्ञान को हम अपने प्रारंभिक जीवन में प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का ही हम अपने अग्रणी जीवन में उपयोग करके अपना जीव को पार जन करते हैं और उसी से हम सब अपना पालन पोषण करते हैं हम सब एक प्रकार से की तरह हैं। हमारे विकास के लिए हमें उपयुक्त जमीन चाहिए जिस जमीन में हम रहकर अपनी जड़े जमा सके जिससे हमारा अंकुरन हो सके अंकुरन के बाद हम सब एक वृक्ष के रूप में विकसित हो जाते हैं जिसमे जड़ तना शाखा पत्ते फुल और फल लगते हैं ये एक प्रक्रिया है विज पर तक की माना बिज सब हो उनको उपयुक्त जमीन न मिले या जमीन मिले भी तो वे बंजर हो रेगिस्तान हो जहाँ पर उस विज का विकास होना या तो बहुत मुश्किल होता है या संभव होता है स्थिति में जब बीज का अंकुरण ही नहीं होता तो वे वृक्ष कैसे बनेंगे और जब वृक्ष ही नहीं बनेंगे तो उसमें ऐसी फल या पुलाने की संभावना ही कहाँ रह जाती है इस तरह ऐसी हमेश्वर को दोष देते हैं की हमारा नसीब खराब है संसार में सभी समत्पन्न है हम ही क्यों निर्धन है संसार में सभी विद्वान हैं और क्यों मूर्ख है या फिर संसार में बहुत सारे ताकतवर हैं, शक्तिशाली लोग हैं और हम कमजोर क्यों हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही परमेश्वर कहता है कि मैं अग्नि स्वरूप सारे धनों का प्रमुख स्रोत और परम धन हूँ मुझे जानो या फिर इस तरह से कहे कि ये आत्मा रूपी अग्नि ही सारे धनों का सबसे श्रेष्ठ धन है ये धन है जो विज रूप है इसको तुम्हें विकसित करना है इसके लिए तुम्हे उचित जमीन तैयार करना होगा जहाँ जमीन का मतलब है हमारी शरीर ऐसी है हमें अपने शरीर का पूर्ण विकास करना होगा हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है कि हमारी शरीर का समग्र विकास नहीं हो पाता है उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है सही मात्रा में आहार विहार व्यायाम आज हमारे समाज में सबसे बड़ी महामारी है कि सभी को पर्याप्त मात्रा में उचित भोजन भी नहीं उपलब्ध है यहाँ हम अपने समाज में ये प्रायः देखते हैं कि हर आदमी असमर्थक है अभी हमारे एक लेख आरोप एक महुआ ने कहा कि आप अपनी वर्तनी को सुधारें जिससे शब्दों को समझने में आसानी होगी इसमें दो बातें उभर कर आ रही है पहली बात की जिसने भी ये लिखा है की वर्तनी को सुधारे चलिए हम मान लेते हैं की वर्तनी में कुछ गलतियाँ अवश्य होगी इसमें शब्दों को समझने में कहाँ से समस्या आने लगी जो कह रही है कि शब्दों को समझने में आसानी होगी अर्थात उनके कहने का मतलब है कि उनको शब्दों को समझने में कठिनाई हो रही है इसका मतलब ये भी निकलता है कि उनके पास शब्द ज्ञान नहीं है हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि हम शब्दों का ज्ञान दे और व्यक्त शब्द समझने में आसान हो यद्यपि हमारा उद्देश्य है कि मुझे जो समझ में आता है जिसको मैंने अनुभव किया है उसको मैं बागता हूँ ये तो उसी प्रकार से हो गया कि जैसे एक आदमी प्यासा है और उसको पीने के लिए पानी दिया जाता है जो कुएं से निकाला गया है और प्यासा आदमी कहता है मुझे तुम शुद्ध पानी रिफाइन किया हुआ दो जिससे मुझे ज्यादा सुख मिलेगा जो की ये पानी पचने में दिक्कत दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आदमी का पाचन तंत्र कमजोर है वह प्राकृतिक चीजों को पचाने का सामर्थ्य नहीं रखता है उसे चीजें पचाने में ज्यादा सुविधाजनक प्रतीत होती है इसका मतलब ये भी हुआ कि ये आदमी नकली है इससे ये गयात होता है कि सरलता की तरफ लोगों का झुकाव अत्यधिक हो चुका है जिससे उनको थोड़ा भी कठिन विषय समझने में दिक्कत आने लगती है इस तरह ऐसी आदमी अपनी असमर्थ को व्यक्त कर रहा है जिसे मैं आसानी से समझ सकता हूं इस दुनिया में कोई भी कार्य आसान कहाँ है हर कार्य बहुत कठिन और मुश्किल है आप जिस कार्य को आसान समझते हैं उसको एक बार करके देखें तो आपको ये बखूबी ज्ञान हो जाएगा कि जिस कार्य को हम आसान समझते थे वह कार्य बहुत कठिन और दुःसाध्य है क्यूँकी हर कार्य का जो चरमोकर्ष है वहाँ पर उस विषय का एक विशेषज्ञ पहले ऐसी विद्यमान है जिसके पास सरकारी प्रमाण पत्र भी होता है जो किसी दूसरे के कार्य को गलत या उसमें त्रुटि निकालने के लिए तैयार है इस तरह से हम किसी भी कार्य को ये नहीं कह सकते हैं कि वह पूर्ण रूप शुद्ध और ठीक है जो सबके लिए आसान और फायदेमंद ही होगा इसका हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कोई भी कार्य किसी के लिए फायदेमंद होता है और उसे अच्छा लगता है और वह करता है और वही कार्य किसी दूसरे को बुरा लगता है जिससे उसको नुकसान समझ में आता है जिस प्रकार से हम अपने समाज में देख सकते हैं कि हमारी सरकारें हर तरफ से ये प्रयास करती है कि लोगों को ज्यादा ऐसी ज्यादा जागरूक किया जाए जो नशीली वस्तु में है, जिससे लोगो का स्वास्थ्य खराब होता है जिसके कारण लोग बीमार होते हैं और अपना बहुत मेहनत से कमाए हुए धन को अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च करते हैं जिसमें से अधिकतर लोग मृत्यु के शिकार होते हैं जिसका कारण सिगरेट बेरी गुटका तम्बाकू उत्पाद के अतिरिक्त गाजा भांगाफिम शराब स्मैक ब्राउन शुगर का अत्यधिक उपयोग है लोग ये जानते हैं की ये नुकसानदायक है फिर भी लोग खुद इसका उपयोग करते हैं इसमें दो बातें हैं पहली बात कि लोग कमजोर हैं उनके इंद्रियां कमजोर है वह सबला चार बेवर्ष और असमर्थ है दूसरी बात ये कि उनको कमजोर निरंतर बनाया जा रहा है जिससे उनका भरपूर शोषण हो सके जिसको बेचने के लिए बहुत बड़े बड़े अभिनेता और व्यापारी लगे हैं उसका दिन रात प्रचार करके जो बेकार और जहर के समान वस्तु है उसको भी अमृत बताकर बेचा जा रहा है जिससे वे सब लोग बहुत चाह कर भी स्वयं को इस लौट से मुक्त नहीं रख सकते हैं दूसरा कारण है जो व्यक्ति इस व्यापार में लगे हैं वे कभी भी नहीं चाहते है की उनका ये व्यापार किसी भी शर्त आरोप कभी भी बंद हो क्यूँकी इससे उन सबको बहुत अधिक फायदा होता है जिसमे सरकार को भी फायदा होता है जिससे सरकार भी ये नहीं चाहती कि ये सब बाजार में बिकना बंद हो इसी तरह और भी बहुत से वस्तुएं हैं जो समाज के लिए बहुत अधिक हानिकारक है जो समाज का सर्वनाश कर रही है हर तरफ से जैसे आज हमारे समाज में हर वस्तु में मिलावट हो रही है ना पानी शुद्ध मिल रहा है ना ही दुध ही शुद्ध मिल रहा है जो पानी शुद्ध पानी के रूप में बाजार बेचा जा रहा है वे नुकसान सिद्ध हो रहा है दुध के नाम आरोप पाउडर और पानी बेचा जा रहा है सब्जियों में अनाज में दवा में सब में मिलावट हो रही है हर क्षेत्र में आज स्पगलिंग हो रही है दवा के नाम पर, भोजन के नाम पर, हथियार के नाम पर, नशा के नाम पर, मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई ऐसा क्षेत्र अभी बचा है कि जिसमें अशुद्धता नहीं हो रही है मिलाव नहीं हो रही है हमारे समाज में किसी वस्तु को शुद्ध वस्तु को प्राप्त करना आज उठना ही मुश्किल है जितने मुश्किल कार्य है मिट्टी में सोना को निकालना ये कार्य आसान नहीं है और आज के समय में आदमी कोई भी कार्य में सरलता चाहता है आदमी का स्वभाव बन गया है कि वह कठिनाई से भागने का और सरलता की तरफ हर आदमी का झुकाव बढ़ गया है जिस प्रकार से पहाड़ी पर चढ़ना हमेशा कठिन होता है उसी पहाड़ी से उतरने में बहुत सरलता होती है पहाड़ी भी सहायता करना चाहती है क्योंकि वह पहाड़ी नहीं चाहती है कि कोई आसानी से उसके ऊपर पतह करे जो हिमालय के शिखर पर चढ़ती है उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन जो हिमालय के शिखर से नीचे उतरती है उनको आसानी होती है क्योंकि हिमालय उनकी सहायता करता है उनको नीचे उतरने में जिस प्रकार से पानी को हमेशा नीचे यात्रा करने में प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण करता है उसी प्रकार से ये प्रकृति आग की सहायता करती ऊपर चढ़ने में इस संसार में जो ऊपर किसी तरह से पहुँच चुके हैं वे कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई उस स्थान पर दोबारा चढ़े जिससे उनके अहंकार को चोट पहुंचती है और बेहतर है तरह से हर प्रकार से कठिनाइया उपस्थित करती है ऊपरे चढ़ने वाले के लिए जिस प्रकार ऐसी संसार में सरकारें और उद्योगपति अभिनेता इत्यादि संसार में समाज का शोषण करते हैं क्योंकि इसमें उनके रस आता है जैसा कि वेदों में आता है समानता के अधिकार के बारे में क्या यहां समानता का अधिकार हम समाज में सबको उपलब्ध करा पाने में कभी सफल हो सकते हैं पतन के और भी अनंत मार्ग हैं जो समाज में प्रचारित किए जा रहे हैं कि इनसे कल्याण मानव का होता है जिसकी जाल में ये बुला मानव हंस अपने जीवन की दुर्गति करता रहता है बहुत कम ही मानव है जो यहाँ पर समर्थ है यद्यपि वे भी इस समाज और मानव के व्यवहार से दुःखी है इसलिए तो कहते है किस्सा में विवेक के न संसार द्वारा संसार को दुख बनाया गया है और यहाँ हर आदमी को परतंत्रता में ही सुख दिखाई देती है ये माया नहीं तो क्या है उसे ऐसा दिखाया जाता है जिसके कारण ही आदमी की समझ में निरंतर अवनति हो रही है और वे ही कहता है कि वे विद्वान है क्योंकि इसके पास विश्वविद्यालय की उपाधि है जो ये सिद्ध करती है तमाम योजनाओं के ऐलान और बहुत सारे वादों के बावजूद देश में भूख कुपोषण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ रही है हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां बड़ी संख्या में लोग भूख और कुपोषण के शिकार हो सकता है ये बात लोगों को बुरी लगे लेकिन आप ही हकीकत बयां करते हैं भारत को वैश्विक महाशक्ति और वैश्विक गुरु बनाए जाने के जुमलों के बीच आई एक रिपोर्ट हमारी बॉल खेलती है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट आई की ओर से वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर जारी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के एक साल विकासशील देशों में भूख के मामले में भारत एक सालवे स्थान आरोप है इससे पहले 2016 की रिपोर्ट में भारत सत्तानवे स्थान आरोप है यानी इस मामले में साल भर के दौरान देश की हालत और बिगड़ी है और भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है आई के अनुसार समूचे एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान उससे पीछे हैं यानी पूरे एशिया में भारत की रैंकिंग तीसरे सबसे खराब स्थान पर है भूख से निपटने में भारत अपने पड़ोसी देशों से काफी पीछे रह गया है रिपोर्ट के मुताबिक चीन 29वें, नेपाल बहत्तरवें म्यांमार सतहत्तरवे श्रीलंका चौरासीवें और बांग्लादेश अठासीवे स्थान पर है वैश्विक भूख सूचकांक चार संकेतकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है यही आबादी में कुपोषणग्रस्त लोगों की संख्या बाल मृत्यु अविकसित बच्चों की संख्या और अपनी उम्र की तुलना में छोटे कद और कम वजन वाले बच्चों की तादाद फी आर आई की रिपोर्ट में कहा गया है की भारत में पाँच साल तक की उम्र के बच्चों की कुल आबादी का पांच हिस्सा अपने कद के मुकाबले बहुत कमजोर है इसके साथ ही एक तिहाई ऐसी भी ज्यादा बच्चों की लंबाई अपेक्षित रूप से कम है भारतीय महिलाओं का हाल भी बहुत बुरा है युवा उम्र की इक्यावन फीसदी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी उनमें खून की कमी है। गौर तलब है कि हमारे सरकारी आंकड़े भी कुछ इससे इतर बात नहीं करते हैं सी साल अप्रैल महीने में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगन सिंह बुलस्ते ने संसद को बताया था कि देश में तिरानवे लाख से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे एन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल तिरानवे दशमलव लाख बच्चे गंभीर रूप ऐसी कुपोषण सिवियर एक न्यूट्रिशन के शिकार हैं इसमें से 10 प्रतिशत को चिकित्सा संबंधी जटिलताओं के वजह से एनआरसी में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है एक आंकड़े के मुताबिक आज देश में 21 फीसदी से अधिक बच्चे कुपोषित हैं दुनिया भर में ऐसे महज तीन देश जेबू श्रीलंका और दक्षिण सूरान है जहां 20 फीसदी ऐसी अधिक बच्चे कुपोषित हैं, इसका साफ मतलब ये है कि तमाम योजनाओं के ऐलान और बहुत सारे वादों के बावजूद अगर देश में भूख वक्त कुषण के शिकार लोगों की संख्या ये है तो योजनाओं को लागू करने में कहीं न कहीं भारी गड़बड़ियाँ और अनियमितताए हैं। एक बात और बारह साल पहले दो में जब पहली बार ये सूची बनी थी तब भी हमारा स्थान एक देशों में सत्तानवे वा जाहिर है बारह साल बाद भी हम जहाँ थे वहीं पर खड़े हैं, यानी इस बीच भारत में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा सच्चाई में कोई भी बदलाव नहीं आया है वैसे ये पहली रिपोर्ट नहीं है जो भूखमरी को लेकर इस कट्टू सच्चाई से रूबरू कर रही है 2016 में राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो नए के एक सर्वेक्षण में भी ये बात सामने आई रिपोर्ट में कहा गया था की ग्रामीण भारत में जहाँ लगभग सत्तर लोग रहते हैं वहाँ लोग स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक रकम उपभोग कर रहे हैं रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण भारत का खान पान अब उससे भी कम हो गया है जैसा 40 वर्ष पहले था इसके अनुसार उन्नीस साल पचहत्तर डैश उनासी की तुलना में आज ऑस्टन ग्रामीण भारतीय को 5 साहू कैलोरी, 13 ग्राम प्रोटीन 5 मिलीग्राम आयरन 2 साल 50 मिलीग्राम कैल्शियम व करीब 5 साहू मिलीग्राम विटामिन एक कम मिल रहा है इसमें कहा गया है की ऑस्टन तीन वर्ष ऐसी कम उम्र के बच्चे प्रतिदिन तीन चारों मिली दूध की बजाय अस्सी मिलीलीटर दूध का उपभोग करते हैं ये आंकड़े बताते हैं की इसी सर्वेक्षण में 35 फीसदी ग्रामीण पुरुष और महिलाएं को पोषित और 42 फीसदी बच्चे कम वजन के पाए गए हैं ऐसे आंकड़े हमारे आर्थिक चमक दमक के दावों को भुगतान करते हैं शायद इसलिए इस आरोप कोई कार्यवाही करने के बजाय सरकार ने दो हजार पंद्रह राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो को ही भंग कर दिया फिलहाल जरूरत इस बात है भूखमरी से लड़ाई में केंद्र सरकार राज्य सरकारें और वैश्विक संगठन अपने अपने कार्यक्रमों को बेहतर स्वरूप और अधिक उत्तरदायित्व के साथ लागू करें संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन अफयो में भारतीय प्रतिनिधि श्याम खड़का कहते हैं कि भूखमरी ऐसी निपटने के लिए एफ ने इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस के अवसर आरोप नारा दिया है प्रवासियों का भविष्य बदले खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास में निवेश करें आगे कहते हैं खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब निन्यानवे फीसदी खाद्य की आपूर्ति कृषि से होती है टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास हमें गरीबी भूख असमानता बेरोजगारी पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसे प्रवास के मूल कारणों से निपटने के लिए रास्ता सुझाते है जब तक कृषि का संकट कम नहीं होता स्वास्थ्य व पोषण के साथ साथ अन्य बुनियादी ढांचे ऐसी जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होता है वैश्विक हालात भी बदट हालांकि वैश्विक स्तर पर भी आंकड़ा बद ऐसी ही हुआ है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का आकलन है कि पिछले 15 वर्षों में पहली बार भूख का आंकड़ा बढ़ा है जहां एक वैश्विक खाद्य भंडार बहत्तर दशमलव शून्य पाँच करोड़ टन के साथ रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है वहीं कुपोषित लोगों की संख्या 2015 में करीब अठहत्तर करोड़ थी जो 2016 में बढ़कर साढ़े करोड़ हो गई है आई की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि दुनिया में भूखमरी बढ़ रही है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे 2030 तक भूखमरी मिटाने का अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य भी खतरे में पड़ गया है गुला के लिहाज ऐसी देखें तो एशिया महाद्वीप में भूखमरी सबसे ज्यादा है और उसके बाद अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का नंबर आता है इतिहास में पहली बार मानव प्रजाति का भविष्य अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है मानव समाज ने धरती को अब तक बहुत घायल कर दिया है यही स्थिति बनी रही तो इस सृष्टि से मानव प्रजाति और उसकी संस्कृति निश्चित ही विलुप्त हो जाएगी पिछले दो साल वर्षों से हमने जीवन का इस कदर दोहन किया की ऊर्जा प्रदान करने वाले इस द्रव्य के खूद भंडार खोखले हो चुके हैं अब प्रकृति में संतुलन स्थापित करने हेतु एकमात्र विकल्प ये है की हमने इस धरती को जो घाव दिए है उनकी भरपाई कर पृथ्वी की आरोग्यता को बढ़ाया जाए और सृष्टि के इस ग्रह को चिरायु बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं ऐसा करने के लिए मानव समाज में एकता का संचार और भविष्य के प्रति एक सकारात्मक कार्य बनाए रखना परम आवश्यक है देश का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें इस धरती की रक्षा करें धरती हमारी माँ है और उसकी रक्षा में ही हम सब की भलाई और हमारा भविष्य सुरक्षित है ग्रहों की सीमा का उल्लंघन और पारिस्थिति की प्रतिक्रमण आज मानव द्वारा जीवन के लिए आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के साथ धरती की सीमाओं का उल्लंघन किया, किया जा रहा है जी ईंधन पर आधारित हावी तकनीक और आर्थिक मॉडल प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण करते जा रहे हैं ये सब पृथ्वी के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहे जलवायु संकट भुखमारी गरीबी बेरोजगारी अपराध संयंत्र युद्ध जब रन पलायन तथा शरणार्थी संकट ये सभी लोगों से जीवन आजीविका तथा भूमि को छीन रहे हैं, कुल मिलाकर धरती पर हमारे जीवन का प्रमुख आधार मिट्टी और मानवता दोनों संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन कोई स्थायी विकल्प नहीं है इस अस्थायी ऊर्जा स्रोत पर आधारित तो औद्योगिक कृषि प्रणाली ने अब तक कोई दो अरब हेक्टेयर कृषि भूमि को बर्बाद कर दिया है आंकलन करने ऐसी ज्ञात होता है की संकट में परी ये कृषि भूमि पूरी धरती के कुल उपजाऊ क्षेत्र ऐसी अधिक ऐसी तरह से अफ्रीका के चारागाहों के कुशल प्रबंधन से 80 प्रतिशत ऐसी अधिक भूभाग के उत्पादन स्तर में गिरावट आ गई है औद्योगिक कृषि और जीवाशन तथा रासायनिक खादों पर आधारित खेती के समान ही जलवायु पर बुरा प्रभाव डालती है इस तरह की खेती जलवायु बुरी तरह से प्रभावित करती है सन दो के बाद समूची दुनिया ने इस वातावरण में कार्बन की लगभग एक अरब तन मात्रा छोड़ी है वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के इस बढ़ती दर के कारण बड़े पैमाने पर जमीन बंजर और फसलें खराब हो रही हैं। एक तरफ जहां तटीय क्षेत्रों पर बाढ़ का कहर बढ़ रहा है तो हिमनदों से तेजी के साथ बर्फ बिघड़ रही है वनस्पतियां और जंतु तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में अपनी स्थायी जगहों को छोड़ कर पलायन कर रहे हैं उनमें भोजन और पानी के लिए संघर्ष तेजी से बढ़ रहे हैं स्थिति ये है कई तरह की बीमारियां देखने और सुनने को मिल रही हैं और समाज पतन की तरफ जा रहा है जीवन पर हावी हो रहे जीवाश्म कार्बन जीवाश्म कार्बन ने हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू यथा हवा पानी भोजन चिकित्सा ईंधन और कृषि में हर प्रकार से प्रवेश कर लिया है वायुमंडलीय उत्सर्जन और पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक प्रदूषण के माध्यम से ये कार्बन हमारी वनस्पति प्रजातियों से लेकर मानव स्वास्थ्य तक को प्रदूषित कर रहा है प्रकृति ने जल को सभी के लिए स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध किया था उसका भी हमने निजीकरण कर दिया है पीने के पानी को अब बड़ी बड़ी कंपनियां प्लास्टिक की बोतलों में भरकर बेच रही हैं। ये प्लास्टिक हमारे पानी के साथ ही हमारे जल स्रोतों सहित समुद्र का भी नाश कर रहे हैं जिससे जीवन के ग्रस्त होता जा रहा है हमारे खेतों की मिट्टी पेट्रोकेमिकल्स रसायनों ऐसी पट गई है जिससे इस मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का नाश हो रहा है जीवाश्म कार्बन आरोप हमारी निर्भरता ने हमारे सोचने समझने जीने खाने ने यहाँ तक कि जैव विविधता आधारित हर्ट कार्बन को भी आर्थिक रूप से महंगा कर दिया है कच्चे तेल के प्रति हमारी निर्भरता ने एक तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में जबरन घुसपैठ कर ली है और ऊपर से इसके कारण लाखों लोग काल के ग्रास बन गए अब तक कई युद्ध और विस्थापन इस तेल के कारण हो चुके हैं शक्ति का केंद्रीकरण बाज शक्तियों के चलते लोगों ने सज्जनता का परित्याग कर दिया है शक्ति का विकेंद्रीकरण की बजाय उसका केंद्रीकरण होता जा रहा है विश्व भर में भूमि को हथियाने की बातें सामने आ रही हैं। उपजाऊ भूमि में जब ईंधन के नाम पर और पशुओं को चारे के रूप में सोया तथा मक्का उत्पादन कर एकल खेती और औद्योगिक खेती को अत्यधिक बढ़ावा मिलने के कारण जंगल के जंगल समाप्त हो रहे है भूमि के उपयोग में लगातार परिवर्तन के चलते पलायन को बहुत अधिक बढ़ावा मिल रहा है जिस वजह ऐसी जलवायु परिवर्तन में संतुलन की संभावनाओं पर संकट बढ़ता जा रहा है आर्थिक असमानता में वृद्धि व्यापक विरोध के बावजूद वैश्विक आर्थिक असमानता में वृद्धि जारी है अमीर और गरीब के बीच असमानता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है पिछले वर्ष दुनिया के सबसे अधिक अमीर तीन साल व्यक्तियों के पास पाँच अरब डॉलर रूपए की दौलत ये धन दुनिया के सबसे गरीब उनतीस देशों की संयुक्त आय ऐसी कहीं अधिक है हमारे समाज में जितनी अधिक आर्थिक असमानता होगी हिंसा की दर उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी संघर्ष युद्ध और पलायन आर्थिक असमानता के कारण समाज में हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है जिसका परिणाम अंततः हमारे पर्यावरण को झेलनी पड़ता है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साठ वर्षों की अवधि में होने वाले लगभग 40 प्रतिशत राज्य आतंत्र संघर्ष भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के कारण हुए चाहे उन्नीस के पंजाब में हुए दंगे हो या आज के दौर में सीरिया और नाइजीरिया की बात करें ये सभी विनाशकारी संघर्ष भूमि मिट्टी पानी, पानी। आजीविका तथा पहचान बनाए रखने की वजह से ही हुए ऐतिहासिक घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि भूमि ने संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता को निर्मित किया है जो कि जैविक विविधता के साथ साथ विकसित हुई है लेकिन इस दौरान विकसित हुए पारिस्थितिक संदर्भों में कहीं भी धार्मिक संघर्षों ने अपना कोई सकारात्मक योगदान नहीं दिया आक्रामक अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र विरोधी राजनीति ने संस्कृतियों को हिंसक बनाने के लिए आग में घी जैसा कार्य किया इन संघर्षो के कारण लाखों लोग बेघर होकर शरणार्थियों जैसी दुष्कर्म जिंदगी जीने को मजबूर हो गए इन संघर्षों के कारण ही कमजोर संस्कृतियों ने अपनी पहचान बना रखने के लिए आतंकवाद उग्रवाद आदि को जन्म दिया संघर्ष के इन परिणामों से बचने का विकल्प यही है कि हम हिंसा का बहेज कर सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतने प्रबल हो कि संपूर्ण समाज में असमानता और व्यामस्व के लिए कोई स्थान ही न रहे ऐसा तभी संभव है जब हम आर्थिक गतिविधियों पर नैतिक और पारिस्थितिक रूप से नियंत्रित करेंगे जब हम व्यापार में पारदर्शिता लाएंगे और अहिंसा का महत्व समझेंगे भय और ग्रीना की राजनीति तथा लोकतंत्र का पटन सरकार को कार्पोरेट जगत के दबाव में आकर लोकतंत्र का मूल मंत्र यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा को भूल गई है आज राजनीतिक शक्ति का मुट्ठी भर लोगों के द्वारा पूरी पृथ्वी और उसकी विभिन्न प्रजातियों पर अधिकार होने की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है अब हमारे पास चुनौती ये है कि हम शोषणकारी कार्य राजनीति और गैर टिकाऊ आर्थिक मॉडल का, का कर ले आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण हमारी वसुधा और उसकी जलवायु संकट के घेरे में है हमें इन चुनौतियों ऐसी शीघ्र उभरने के प्रयास मिलकर करने होंगे औद्योगिक कृषि जलवायु के लिए राक्षस हम लगातार बढ़ रहे जलवायु परिवर्तन से तब तक नहीं निपट सकते जब तक कि विश्व के भोजन तंत्र और उसकी पद्धतियों में संतुलन स्थापित नहीं कर देते औद्योगिक कृषि हमारे पर्यावरण के लिए एक ऐसा राक्षस सिद्ध हो रही है जिस पर समय रहते नियंत्रण करना अति आवश्यक है विनू की कटाई जानवरों के लिए चारा उत्पादन के बहाने जगह विविध के विनाश लंबी दूरी के परिवहन तथा भोजन की बर्बादी के कारण चालीस प्रतिशत गैसों का उत्सर्जन होता है जो की उज्जोन परत के लिए जहर का कार्य करती है हम तब तक जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं पा सकते जब तक छोटे छोटे पैमाने तक पारिस्थितिक कृषि जैव विविधता पर आधारित जैविक बीज जैविक मिट्टी तथा स्थानीय खाद्य प्रणाली के साथ कम से कम भोजन की बर्बादी तथा प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण नहीं पालेते आज जीवाश्म ईंधन आधारित गहन औद्योगिक कृषि तथा मुक्त व्यापार संधि पृथ्वी पर सामाजिक और पारिस्थितिक नुकसान के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं ये वस्तु आधारित कृषि 75 प्रतिशत मिट्टी का विनाश 75 प्रतिशत जल संसाधनों का विनाश और तथा कथित उन्नत बीज और पोषण रहित खोखले तथा विषा खाद्यान्न ऐसी तिरानवे प्रतिशत विविधता के, के साथ ही नदी झील और महासागरों के जल के विनाश के लिए उत्तरदायी है बड़ी बड़ी बहुदेशीय कंपनियों द्वारा हर वस्तु को क्लाइमेट स्मार्ट यानी जलवायु सहिष्णु करा देने की रणनीति एकमात्र चलावा है एकमात्र वैकल्पिक पारिस्थितिक कृषि पारिस्थितिकी के आधार पर जैविक कृषि और स्थानीय खाद्य प्रणाली से ही को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संकटों के साथ तथा जलवायु परिवर्तन जैसी आपदाओं आरोप नियंत्रण पाया जा सकता है स्थानीय खाद्य अर्थव्यवस्था को निर्मित करने से मानव को स्वास्थ्य संपन्न और पर्यावरण को संकटमुक्त बनाया जा सकता है स्थानीय खाद्य अर्थव्यवस्था के लिए हमें स्थानीय भोजन की जरूरत है और स्थानीय भोजन के लिए आवश्यक है कि हम स्थानीय बीजों को उपयोग में लाएं तथा किसान अपने बीजों को स्वयं उगाए प्रत्येक बीज में एक सृष्टि समाहित होती है ये प्रकृति अपनी यात्रा को इन बीजों के सृष्टि के बल पर ही आगे बढ़ाती है प्रकृति के इस कार्य को सरल बनाने में किसान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वे अपनी नई फसल के लिए बीजों को तैयार करता है और बीज प्रजनक कहलाता है जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसान के पास कृषि जैव विविधता को बढ़ाने और उसे बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है इस चुनौती को छोटे किसान ज्यादा अच्छे से निभा सकते हैं छोटे किसानों के द्वारा ही इस विश्व के 70 लोगों को भोजन मात्र 30 संसाधनों के उपयोग के आधार पर किया जाता है वहीं औद्योगिक खेती 70 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग के बदले में 40 प्रतिशत ग्रीन गैस उत्सर्जन का उत्सर्जन करती है जैविक खेती वातावरण से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से मिट्टी में वापस भेजती है ऐसी खेती के माध्यम से मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि होती है जिससे ऐसी सूखी की स्थिति से निपटने में सहायता मिलती है इस तरह से जैविक खेती ही वे माध्यम है जिससे वातावरण में लगातार बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर नियंत्रण के साथ गिरते हुए भू जल स्तर में सुधार लाया जा सकता है दुनिया भर में सभी छोटे किसान और बागवान भाई बहन अपने पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से मिट्टी और बीजों का संरक्षण कर रहे हैं ऐसे किसान शुद्ध स्वस्थ एवं पोषण भोजन पैदा कर जहां अपने समुदाय को भोजन प्रदान कर रहे हैं, वहीं पेट्रोकेमिकल्स से कुछ चुनौती देकर पृथ्वी ग्रह को बचाने में अपना योगदान दे रहे है इस तरह ऐसी छोटे किसान अपने अथक प्रयासों ऐसी इस भर्ती आरोप भोजन का गणतंत्र स्थापित कर रहे हैं मानव और पृथ्वी के लिए एक नई संधि हमारे लिए धरती पर सभी मानव एक समान हैं इसलिए हम संपूर्ण धरती को एक परिवार वसुधैव सुधैव कम मानते हैं हम इस अखिल विश्व परिवार के नागरिक हैं और अपने ग्रह यानी इस धरती को बचाना हम सभी का कर्तव्य और धर्म है इसलिए आज हम समूचे मानव समाज के साथ पृथ्वी और उसके सबसे अद्भुत प्राणी यानी मानव को बचाने का समझौता यानी संधि प्रस्तुत करते हैं ये सार्वभौमिक सत्य है की पृथ्वी है तो मानव है और मानव है ये पृथ्वी चिराय रहेगी तो मनुष्य भविष्य में इस भूमि की उर्वरा शक्ति तथा विविध फसलों के बीजों की, की अंकुरण शक्ति से अपने समुदाय का पालन पोषण कर सकेगा हाँ मानव नामक इस प्राणी के संरक्षण के लिए इस प्रकृति में संपूर्ण जैव विविधता का सुरक्षा रहना अति आवश्यक है आज लगातार अपभोगवादी संस्कृति और अति स्वार्थपूर्ण पूर्ण जगत को अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है हम सभी को मिलकर अपने स्वार्थ और लालच को ईमानदारी और जिम्मेदारी में बदलना होगा सभी मानवता रूपी बीजों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पूर्व संध्या पर पूरी दुनिया की नजर पेरस पर टिकी हुई है इस ऐतिहासिक अवसर पर संपूर्ण विश्व के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और निजीकरण के स्थान पर कृतज्ञतापूर्ण पूर्ण लौटाने की प्रवृत्ति के साथ जलवायु मिट्टी बीज और भोजन आरोप जन सामान्य का अधिकार हेतु तो चैतन्य करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए जलवायु संकट भोजन संकट और जल संकट का एक दूसरे ऐसी घनिष्ठ संबंध है तथा इन संकटों का समाधान इन तत्वों संरक्षण में ही अंतर्निहित है थे। ये सभी घटक एक दूसरे ऐसी किसी तरह भी अलग नहीं है पृथ्वी और मानवता की रक्षा करने के लिए एक समझौता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 विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हमारी जैविक मिट्टी कार्बन को ग्रहण करती है और पानी का संग्रह करती है पारिस्थितिकीय संतुलन पर आधारित कृषि पूर्ण चक्रीकरण के आधार पर कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में बदलती है सरल बर्ट हावर्ड ने कहा था कि इस मिट्टी को कुछ दिए बिना ही धरती ऐसी विभिन्न वस्तुए प्राप्त करना डकैती करना जैसा है हम धरती द्वारा द्वारा किए गए उपकारों के आभारी है और लौटाने की रीति को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए हम उसे जैविक कार्बन को जैविक पदार्थ के रूप में वापस लौटाएंगे दो हवा पानी मिट्टी वातावरण जैव विविधता और बीज हम सब के लिए हैं। पृथ्वी ने हमें जीवन रूपी महत्वपूर्ण उपहार दिया है ये उपहार सभी के लिए समान अधिकार कर्तव्य आज ही विकास और रक्षा लिए हुए है हमारी जैव विविधता और विभिन्न तरह के भी जनसाधारण के लिए है इनको अटेंट करने का अर्थ है अपनी जैव विविधता को विनाश और किसानों को कर्ज के गर्त में धकेलना बिना मिट्टी के न तो जीवन और न ही भोजन की प्राप्ति संभव है जल भी जनसाधारण के लिए है ये कोई व्यापार की वस्तु नहीं है जल है तो जीवन है वातावरण और उससे मिलने वाली वायु हमें जीवन शक्ति देती है वातावरण जितना स्वस्थ रहेगा हमारी जलवायु उतनी ही स्वस्थ होगी आज मिट्टी हवा और जल का लगातार निजीकरण होता जा रहा है जिसके कारण हमारा वातावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है हमें इन तत्वों का किसी भी कीमत पर आरोप निजीकरण होने से रोकना होगा हमें इन जीवन तत्वों को सहयोग देखभाल और एकजुटता के आधार पर रक्षा करके उन्हें पुनः प्राप्त होगा तीन बीच स्वतंत्रता और जैव विविधता भोजन की स्वतंत्रता और जलवायु स्थिरता की नींव है हम बीज स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं हम सभी मानव समुदायों के साथ मिलकर ईमानदारी पूर्वक संगठनात्मक रूप में जैव विविधता को बचाकर सभी के लिए बीजों की उपलब्धता निश्चित करेंगे खुले परागण के आधार पर बढ़ाए गए गैर जीएमओ और गैर पेटेंट बीजों का आदान प्रदान करना हमारा अभिन्न अधिकार है किसानों के अधिकार स्वयं प्रकृति द्वारा संरक्षित है ये धरती हमें आदि काल हमारी पीढ़ियों को अपनी जैव विविधता के माध्यम ऐसी पाल है बीज प्रकृति का अनमोल उपहार है यदि कोई भी कानून अथवा प्रौद्योगिकी हमारी बीज स्वतंत्रता को कमजोर करने का प्रयास करेगा हम ऐसे प्रयासों का विरोध करेंगे हम अपने बीजों की रक्षा करने के साथ जीए मौत तथा पेटेंट के विरोध में एक साथ खड़े रहेंगे चार औद्योगिक कृषि है जलवायु संकट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हरित गृह गैसों को बढ़ावा देने में विश्व भर में की जा रही औद्योगिक खेती 40 प्रतिशत ऐसी अधिक का योगदान है हरित गृह गैसें हमारी जलवायु के संतुलन को बिगाड़ रही हैं। ये गैसें वनों के कटाव जीवाश्म ईंधन पर आधारित खादों पैकेजिंग प्रसंस्करण रेफ्रिजरेटर और लंबी दूरी के परिवहन के कारण अधिक उत्सर्जित हो रहे हैं हो कि औद्योगिक खेती जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है ऐसी खेती से कभी भी भूखमरी और जलवायु परिवर्तन की समस्या का हल नहीं मिल सकता हम जलवायु परिवर्तन को भू प्रौद्योगिकी स्मार्ट क्लाइमेटिंग एग्रीकल्चर जैव यांत्रिकी के आधार आरोप शोधित और सतत सघनता जैसे समाधानों में कभी विश्वास नहीं रखते पांच पारिस्थितिकी पर आधारित छोटी कृषि जोत और स्थानीय खाद्य प्रणाली से मिलेगा तापमान पर नियंत्रण और भरपूर पोषण हम पारिस्थितिकी पर आधारित छोटी जोत की खेती करने के लिए सदैव तत्पर हैं ऐसी कृषि भूमि से जहां हमें अपने भोजन का 70 प्रतिशत भाग मिलता है वहीं जैव विविधता और जल तंत्र के साथ जलवायु को स्थिरता भी मिलती है हम ऐसे स्थानीय भोजन तंत्र स्थापित करने में सहयोग देंगे जिनसे भोजन और पोषण की प्राप्ति के साथ ही जलवायु संकट का समाधान भी संभव हो सके ज्यापार स्थिति की छोटी कृषि जोत तथा स्थानीय भोजन तंत्र संपूर्ण विश्व को पोषण के साथ जलवायु संतुलन देने मान्य सक्षम है छह मुक्त व्यापार और को और जगत की बेलगाम स्वतंत्रता पृथ्वी और मानव स्वतंत्रता के लिए खतरा है प्रकृति हमें जीवन जीने के लिए स्वतंत्र और बाल रूप से वायु जल और अन्न प्रदान करती है इन तत्वों के अतिरिक्त सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है लेकिन आज कार्पोरेट जगत ने मुक्त व्यापार के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया है कार्पोरेट जगत अपने लाभ के लिए लगातार विविधता को अपना बंधक बना रहा है कारपोरेट जगत प्रकृति द्वारा प्राप्त प्रत्येक तत्व का बालात व्यापार करने पर लगा हुआ है इसके चलते हमारी धरती कई संकटों की शिकार हो रही है और जनसामान्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है पिछले दो दशक यानी जब से कि विश्व व्यापार संघ ने कार्पोरेट जगत के द्वारा लाए गए मुक्त व्यापार समझौते हस्ताक्षर किए तब से व्यापार में ढील के चलते पारिस्थितिक एवं सामाजिक अस्थिरता में बढ़ोतरी हुई है हम पारदर्शी व्यापार में विश्वास रखते हैं और टी टी आई पी तथा टी पी पी जैसे कारपोरेट के अधिकारों को बढ़ाने वाले किसी भी समझौते का विराध करते हैं कारपोरेट जगत को जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने और पर्यावरण को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाने के इवज में हर जाना भरना होगा सात अर्थ को सुदृढ़ करने वाले स्थानीय तंत्र ही वास्तव में सार्थक कार्य कर रहे हैं और इन्हीं से पृथ्वी और अन्य सभी की भलाई हो सकती है प्रकृति से हमें प्राप्त करने की अपेक्षा देने में विश्वास करने की शिक्षा मिलती है स्थानीय और जीवंत अर्थव्यवस्था भी इसी आधार पर फलूभूत होती है विशेष वर्ग को की अपेक्षा जन का जीवन संवार और कल्याण के भाव ऐसी आगे बढ़ रही अर्थ व्यवस्था पर भविष्य निर्भर करता है औद्योगिक कृषि का दिए मात्र और मात्र उत्पादन और उपभोग है इसी के चलते ऐसे कृषि तंत्र ने जब विविधता का विनाश कर धरती की पारिस्थितिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई है और लाखों लोगों को खेती विहीन कर दिया है जैसे व्यवस्था में बर्बादी के लिए कोई स्थान नहीं है आठ वसुधैव कुटुम्ब का मतलब विविधता में एकता हम परस्पर सहभागिता और स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने लाभ के लिए लोकतंत्र से छेड़खानी का हम प्रबल विरोध करते हैं हम पृथ्वी तथा उसके प्राणियों के कल्याण हेतु साझेदारी और विविधता में एकता के सिद्धांत को अपना आदर्श मानते हैं हम हिंसा और अबटन के दुष्चक्र को तोड़ने और सभी लोगों और सभी प्रजातियों की भलाई के लिए अहिंसा और उत्थान के आधार पर सद्भाव बढ़ाने हेतु है तो प्रतिबद्ध हैं हम घृणा और द्वेष के आधार पर बंटने की अपेक्षा एक धरती और एक मानवता के रूप में बंटने में विश्वास रखते हैं हम गांधीजी की उस शिक्षा में विश्वास रखते है जो कहती है जब नियम और कानून मानवता के प्रति नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन करने लगे तब एक एकजुट होकर असहयोग प्रारंभ कर, कर दीजिए नौ हम इस धरती के विशिष्ट समुदाय हैं, हम पुनः वसुधैव सुधैव कुटुम्बि धरती में लोकतंत्र स्थापित करेंगे ऐसा करने से मनुष्य में सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना जगेगी और हमारी धरती चिराय रहेगी जब मानव में सभी के प्रति सद्भावना प्रकट होगी तभी मानवता ऐसी भरा पूरा संसार खिल उठेगा और हमारे द्वारा अपनी माँ यानी इस भूमि को कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा और सच्चे अर्थो में धरती चिरायु हो सकेगी तब सभी को भोजन हवा पानी और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिलेगा सही मायने में यही वास्तविक स्वतंत्रता है हम धरती और मानवता को बचाने के लिए एक समझौता पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं मनुष्य होने के नाते हमें पूरी पूरी समझ है कि मनुष्य सहित सभी प्राणी और उनकी प्रजातियों को धरती पर उत्साह पूर्वक जीवन जीने का पूरा अधिकार है कि धरती मां के अधिकार और मानव अधिकार किसी भी तरह से एक दूसरे से अलग नहीं है कि धरती के साथ हिंसा और मानवता के प्रति अन्याय में कोई अंतर नहीं है की न्याय शांति मानवता और मानव अधिकार के निरंतरता को एक दूसरे ऐसी अलग नहीं किया जा सकता दस हम में तथ समाशा के बाग के बाघ लगाएंगे हम अपने खेत में उद्यान में बेलकॉनी में छतों में जैविक अन्न उत्पन्न करेंगे हम पृथ्वी को स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त करने हेतु एक ठोस समझौते के प्रतीक के रूप में, में आशा के बाग लगाएंगे इस एक छोटे सी कदम के द्वारा हम लाखों लोगों में नेहेतु शक्ति को जागृत करने का कार्य करेंगे जिससे उत्पन्न एकता और सद्भावना से पृथ्वी की सेवा के साथ मानुष्यों के लिए स्वस्थ अर्थ व्यवस्था और जीवंत लोकतंत्र पोषित हो सकेंगे इस तरह से अपनी पृथ्वी और उसके सद्भावनायुक्त नागरिकों के लिए परिवर्तन के बीच बोएंगे हम वसुधैव सुधैर कम धरती पर लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने और न्याय गरिमा स्थिरता तथा शांति बनाए रखने के लिए निरंतर परिवर्तन के बीजों का आशा के बाद लगाएंगे